जब हम अध्यात्मों की बात करते हैं तो कई शब्द हमारे को सुनने को मिलते हैं जैसे तो द्वैत अद्वैत बहुईश्वरवाद, एकईश्वरवाद, एक शर्वार, वो इन चीजों में कभी कभी मन बहुत उलझ जाता है कि सत्य क्या है आजकल वो आता नहीं लेकिन कार्तिक का आता था जब तो वो बस ये उसी यही उलझा दे दी थी उसकी हमेशा तो भगवान है कि नहीं है, है तो कितने हैं तो कहां रहते हैं जाने प्रयोग <laughs> तो उसका मन अभी भी हुआ है इस मामले में तो सचमुच में आप कितनी भी भिन्न भिन्न कल्पनाएं कर लें लेकिन जब शांत चित्त गहन चिंतन करें और उस चीज के बारे में सुविचारित तरीके से जब ब्रह्मांड के संसार के सृष्टि के बारे में सोचें तो सचमुच में समझ में आता है बहु ईश्वरवाद एक व्यवस्था है हमने इंसान ने अपनी एक व्यवस्था बनाई जैसे भोजन तो एक सीमित तरह का इंसान के लिए जरूरी होता है लेकिन हमने सैकड़ों तरह की मिठाइयां बनाई सैकड़ों तरह के डिशेज बनाई हमारे अपने चटोरेपन की वजह से हमने कई तरह तरह के व्यंजन बनाए इसी तरह हमने अपने रुचि के अनुकूल भिन्न भिन्न इशारों की रचना करी अपनी मानसिकता हर एक की अलग होती है किसी को मीठा मीठा पसंद होता है कोई को नमकीन नमकीन पसंद होता है मिठाई में भी किसी को एक विशेष मिठाई पसंद होती है वैसे तो हमारे गुरुदेव यही बोलते थे कि मैं तो मिठाई का दुकानदार तुम पसंद करो तुमको कौन सी मिठाई पसंद हनुमान जी पसंद है दुर्गा जी पसंद है कि जी पसंद है कि राम जी पसंद है क्योंकि आरंभिक रूप से कोई भी अद्वैत स्तर तक समझने में कठिनाई महसूस करता है लेकिन यह आरंभिक अवस्था मात्र आरंभिक अवस्था होती है जिस अवस्था में हम ईश्वर को अपने से अलग कहीं आसमान में बैठा हुआ समझते थोड़ा सा चिंतन करने पर हमको यह समझ में आता है कि भिन्न भिन्न सत्ताएं संभव ही नहीं संसार में जितनी भी सत्ताएं हैं उनमें जब कोई वेर नहीं है कोई विरोध नहीं है आपस में तो वो सचमुच में कुल एक ही सत्ता है और जब एक ही सत्ता है तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला भी एक ही है इसको चलाने वाला भी एक ही है 10, 20 तो होनी अब जब एक ही है और उसने इस ब्रह्मांड को बनाया तो फिर उसने कां से बनाया अगर हम जैसे गणित के तरह लॉजिकल डिडक्शन करते चले जाएं, गणित तो बहुत आसानी से बात समझ में आ जाती है हजम होने में देर क्यों तो लगती है वो हमारे संस्कारों की वजह क्योंकि हमको बचपन से या कई जन्मों से ऐसे संस्कार मिले होते हैं जिसमें हमको ईश्वर से डराया जाता है ईश्वर को एक दूर स्थित कोई एक ऐसी सत्ता बताया जाता है जो बहुत डरावनी, और वो हमको सजा देने को तो तत्पर है हम उनके डर डर के कुछ अच्छे काम करते हैं तो कुछ हद तक सामाजिक व्यवस्था को डर से चलाया जा सकता कानून के डर से हम अपराधों पर नियंत्रण कर सकते हैं तो भगवान के डर से भी हम अपराधों पर नियंत्रण एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जहां पर कि भगवान की अवधारणा जरूरी है उनसे डराना जरूरी है कि भगवान से तो डरो लेकिन सचमुच में हमको डरना ही है तो अपने कर्मों से डरना है। कि भगवान अगर हैं भी कहीं और कहीं अगर डराते भी और धमकाते भी और सजा भी देते हैं तो किन्हीं विशेष कर्मों की सजा देते हैं जो हमारे अपने समाज के प्रतिकूल होते अब जब वो एक ही सत्ता है जिनमें आपस में कोई वैर नहीं है कभी अपन नहीं सुनेंगे कि दुर्गा जी का और श्री कृष्ण भगवान का आपस में युद्ध हुआ तो पढ़ा क्या अपने कोई सत्ता ऐसी है जो आपस में लड़ाई करते जो सर्वोच्च सत्ताएं हैं वो आपस में मात्र हम सबको स्नेह से देखते हैं वो सत्ताएं है हमने अपने उनकी किरणें हैं उस प्रकाश की किरणें हैं जो प्रकाश इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है या जिस जो इसका जन्मदाता है उसकी विभिन्न भिन्न किरणें हैं और उन विभिन्न भिन्न किरणों में आपस में जैसे सूर्य की दो किरणें आपस में कोई बैर नहीं रखता उसी तरह किसी तरह का बैर किसी, किसी भी ईश्वरीय सत्ता में आपस में नहीं अद्वैत समझने की बात है इसलिए हम यह बातें कर रहे हैं जब एक ही सप्ताह पूर्णतः सृष्टि के निर्माण के लिए उसके संचालन के लिए और उसके रखरखाव और से लेकर उसके डिस्ट्रक्शन तक के लिए जिम्मेदार है तो हम पुराने मकान को गिरा देते हैं फिर नया मकान बनाने के लिए वो जमीन तैयार कर ले ऐसे ही पुराने ब्रह्मांड को वो अपने में समेट के फिर से नया ब्रह्मांड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दे जब वो एक ही है तो वो बनाएगा किस चीज से बनाने के लिए उसके पास कहीं से ईट या कहीं से रेत कहीं से मिट्टी हम कई बार ये बातें कर चुके हैं कि वो कहीं से बनाने का सामान तो नहीं बुला सकता न किसी को आउटसोर्सिंग कर सकता है भैया तू चंद्रमा तुम तो उधर बनवा देना सूरज हम इधर बनवा देंगे इसलिए उसको स्वयं ही अपने आप को सृष्टि के रूप में बदलना जरूरी क्योंकि जब वो एक ही था तो उसके पास अंतरिक्ष समय पदार्थ सब कुछ बनाने के लिए जो कुछ रॉ मटेरियल था जो कच्चा माल था वो खुदी थी उसके खुद के सिवा हम गंभीरता से सोचें कि क्या उसके पास उस खुद के सिवा कुछ और भी था जिससे वो सृष्टि का कर निर्माण करता तो हमको ये बात आसानी से समझ में आती है कि जब उसने सृष्टि का निर्माण किया तो वो स्वयं से ही किया तो बाहर से किसी चीज किसी सत्ता को नहीं बुलाए स्वयं से ही उसने सृष्टि का निर्माण किया इसलिए जो कुछ हम देख रहे हैं और जो देखा है क्योंकि उसका स्वयं का निर्माण भी तो वहीं से हुआ वो सब मात्र शिव तब हम कहते हैं जब ये बात अनुभव में आने के बाद शिव हम मैं स्वयं शिव हूं या अहम ब्रह्माशी मैं खुद ब्रह्म हूं या अनल मैं ही खुदा हूं तो यह बात तब हजम होगी जब हम अपने घिसे संस्कार से थोड़ा आगे बढ़कर के सोचेंगे ग्रहण चिंतन करेंगे जैसे कि दुनिया के ऋषि महर्षियों ने भी किया और दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी किया और उस चिंतन का जो भारतीय चिंतन है जो तो औपनिषदिक चिंतन है उस चिंतन की बराबरी का सचमुच में चिंतन इस विषय में और कहीं भी उपलब्ध नहीं जो उसमें सत्य के करीब ही नहीं जाया गया बल्कि सत्य को उगाड़ दिया गया सत्य को खोल के सामने रख दिया गया और फिर इस चीज का जब हम श्रवण करते हैं कि सब कुछ ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है और उसने स्वयं को अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया तो कई प्रश्न भी मन में उठते हैं लेकिन हर प्रश्न का जवाब इसमें उपलब्ध उठते हैं भैया हमको क्यों नहीं समझ में आता कि हम भगवान हैं फिर हम दुखी क्यों हैं फिर क्या कारण है कि हम बुढ़े हो जाते हैं क्या कारण है कि हम मजबूर हैं हम भगवान पर इतने मजबूर क्यों हैं हम खुशी हुए हैं तो फिर हम इतने दुखी क्यों हैं सचमुच में समझे इस खेल के एक हिस्से हैं एक ब्रह्मांड की कार के हम एक हैं और इस खेल खेल में शिव ने अपने आप को अनवत अपने आप को नीचे गिराया उसकी अवनति हुई स्वयं की अवनति जब खेल खेल में जब उसने सृष्टि की तो कण-कण जानता था कि मैं शिव इसलिए उसको कोई कर्तव्य शेष नहीं एक आदमी भी बना दो तू तो ऐसा बैठा रहेगा क्योंकि उसको क्या करना था? वो पूर्ण तृप्त है पूर्ण ज्ञानी है उसको कोई राग नहीं है उसके लिए कुछ अज्ञात नहीं है वो सर्वव्यापी है तो उसको कौन सा कर्तव्य बाकी है कि जिस कर्तव्य के आधीन वो कार्य करे उसको भूख लगती नहीं तो कार्य क्यों करे उसके मन में कोई इच्छा नहीं है तो वो क्यों कुछ वो पाने की इच्छा करे? उसके लिए कुछ अप्राप्त नहीं है तो क्या चीज प्राप्त करने का प्रयास करें वो कोई जगह ही नहीं जाए वो स्वयं को नहीं पाता है तो कहां जाए जो कुछ दिखाई दे रहा वो स्वयं ही तो है तो कुछ जाए इसलिए वो चुपचाप निढ़ा आज भी जो कहते हैं ना कि ज्ञानी को कोई कर्तव्य शेष नहीं कोई बात है कि जब वो जानता है तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं हर जगह तो मैं ही हूं पाऊं तो क्या पाऊं हर कुछ तो मैं ही हूं क्योंकि मेरे सिवा कुछ ही नहीं है। जानो तो क्या जानो सब कुछ तो मैं जानता हूं तो ऐसी परिस्थिति में वो सर्वज्ञ सरकर्तत्व पूर्ण व्यापक और आदि है, ना? समय से हो है ना? उसके जो पांचों कंचुक फट जाते हैं माया कला विद्या राग काली इन पांच पट्टियों से उसकी आंख बनी रहती है और जब जैसे कबीरदास जी बोलते हैं कि घूम घूंगठ के पटक खोल अरे तुझे पिया मिलेगी ये पट्टियां खोल तब तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे तुझे सत्य के दर्शन होंगे तो सत्य के दर्शन हो। तो तब होते हैं जब हम इन माया की पांच पट्टियों को अपने आप से अलग करें तब सत्य के दर्शन तो ये बात थी कि हम अद्वैत को अगर समझे हैं, तो उसको जीने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हृदय में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात आसानी से हृदय में जब हृदयंगम हो जाएगी सचमुच में फिर कभी द्वैत हृदयंगम नहीं होगा हम चाहेंगे भी कि कभी तो हमको इससे उल्टी बात आ जाएगी जैसे किसी ने अगर कॉलेज में एडमिशन ले लिया फिर उसके बाद में वो फिर से कहो कि स्कूल में चला जाए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगी बात कि अब मैं स्कूल में क्यों जाऊं मैंने कॉलेज के एडमिशन ले लिया है कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके और मैं तो आगे रिसर्च करूंगा लेकिन पीछे क्यों जाऊं इसलिए जब हम आगे बढ़ चुके हैं तो वो पीछे जाने की क्या जरूरत है और सत्य यही है कि किसी भी चिंतन का अंतिम नतीजा यही होता है कि वो केंद्र की ओर पढ़ने लगता है उसको जब केंद्र दिखाई देने लगता है तो सभी किरणें उस केंद्र के आदिहीन दिखाई देने लगती जितने भिन्न भिन्न धर्म हैं भिन्न भिन्न सत्ताएं हमने है, बना रखी हैं ढेर सारी वो सारी सत्ताएं उसी केंद्र पर निकलने वाले आ रहे हैं उस केंद्र से निकलने वाली किरणें तो उस केंद्र की ही जब हम बात करें तो फिर उन सब किरणों में एकता दिखाई देने लगती है कि वो सभी एक ही बिंदु से निकलने वाली किरणें हैं उन किरणों में विभिन्नता कहां से आएगी तो इसी आशय के साथ अब हम कहेंगे कि हम मैं कैसे हमको कहीं खोजे कि हमारे अंदर वो सर्वोच्च सत्ता छिपी बैठी है या हम वही सर्वोच्च सत्ता हैं हम छिपी बैठी शब्द तब तक वापरेंगे जब तक हमको बोध नहीं आए जब बोध आ जाता तो छिपी भी कोई बात नहीं है फिर हम ही शिव हैं मैं ही ईश्वर हूं मैं ही ब्रह्म हूं या मैं ही शिव हूं जब ये बात मेरी स्पष्ट हो जाएगी मुझे बोध हो जाएगा आपको बोध हो जाएगा तब हम अपने आप को इस विश्व का केंद्र समझ लेंगे जान लेंगे कि मेरे आसपास मेरी ही चेतना है जो इस ब्रह्मांड के रूप में यहां पर विकसित शिव रूप में जब हम खोज जाते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं जानते जब तक हम ये खोज करते हैं कि मेरे अंदर वो सत्ता कहां छिपी है कैसे मैं खोजू कैसे मैं उसको पकड़ू तो भिन्न भिन्न तरह से इसके दिशाद्रेश। दिशा निर्देश उन्हीं दिशा निर्देशों के अंतर्गत अभी हमें अपना तृतीय निश्चिंद पड़ रहे हैं जो हमको ये बताता है कि हमारे भीतर आत्मबल कहां छिपा हुआ है हम उस आत्मबल को कैसे खोजें और उस आत्मबल के क्या प्रभाव हैं हम आत्मबल को कैसे पकड़ सकते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति इस बारे में पूरी तरह से सोया होता है जिसके मन में जिज्ञासा न हो या जिस पर गुरु कृपा से ये प्रश्न हृदय में नहीं आया हो या जब तक उसको किसी सत्संग में ये बात समझ में नहीं आई हो तब तक, तक वो हृदय में ये प्रश्न भी नहीं उठता या वो इसको जानने की कोशिश भी नहीं करता कि मेरे अंदर आत्मबल का कितना बड़ा भंडार छिपा है उसी बंद को बताने के लिए ये विभूति स्पल का आरंभ श्लोक है और उसी को तो अपन एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हुए आगे वहां पहुंचते हैं जो आज का अपना मूल विषय है यथेच्य तो धाता जागृत अर्थान हृदय स्थितान ये हमने अभी मिटा दिया है क्योंकि उसके तीन हफ्ते से यह कवाल रखा था यथे व्य तो धाता जागृतो अर्थान हृदय स्थितान सोम सूर्योदयम कर्वा संपादे में जब एक योगी जो योग में अग्रसर है जो तो पहुंच नहीं गया है वहां तक लेकिन योग और अग्रसर है, है ना अपरिपक्व है अभी जो पूरी में परिपक्वता प्राप्त नहीं की है वो देखे अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचा है लेकिन वो योग की ओर अग्रसर है तो, तो जब वो कुछ अभ्यर्थित अभ्यर्थन करता है यानी जो प्रार्थना करता है जो चाहता है वो उसको प्राप्त हो जाता है पिछली बार बात करी थी तुलसीदास जी ने बोला था सोते हीमल कक्षुर संदेह अगर हृदय में किसी के प्रति सच्ची प्रेम है सच्ची डिजायर सच्चा प्यार है सच्ची इच्छा है किसी चीज को पाने की तो उसमें कोई संदेह नहीं कि वो चीज उसको मिल जाएगी। ये पूर्ण योगी की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो योग की और अग्रसर है इसको बोलते हैं जागृत स्वातंत्र इसके बाद होता है स्वप्न स्वातंत्र इसमें छुपा है निद्रा स्वातंत्र्य। जब तथा स्वप्ने अपने भिष्टारथान प्रणसयानी क्रमात् प्रणसयान अतिक्रमात् नित्यम स्फुटतरम मध्ये स्थितो अवश्य प्रकाशये। जब वो नित्य उसके बंध में यानी मध्यनाड़ी में या उसके हृदय में जब सतत ये बोध का प्रकाश बना रहता है अद्वैत का तो उसका स्वप्न और निंद्रा पर भी अपना स्वयं का नियंत्रण दिया उस स्वप्न और निंद्रा में भी वो अनर्गल सृष्टि दी होती क्योंकि वो सृष्टि का खुद करता होता है स्वप्न को भी वो मॉडुलेट कर सकता है स्वप्न को मैनिपुलेट कर सकता स्वप्न में कार आ रही है वो रास्ते से हट सकता है कार को चला सकता है ब्रेक लगा सकता स्वप्न तो पर उसका अपना अधिकार होता है निंद्रा पर भी उसका अधिकार होता है क्योंकि निंद्रा में भी वो जागता रहता है हम भी निंद्रा में एक हमारा हिस्सा जागता रहता है सत्य है क्योंकि सो के जब उठते हैं तो हम तो बड़ा अच्छा मजा आ गया खूब बढ़िया नींद आई, लेकिन ये मजा किसने लिया अगर हम भी सो गए थे हमारा पूर्ण अस्तित्व तो अगर सो गया था तो फिर ये नींद का मजा किसी लिया नींद का मजा लेने वाला कोई अस्तित्व था जो जाग रहा था तभी तो उस नींद का आनंद लिया उसने अन्यथा हम सो के उठते तो सोने के क्षण से उठने के क्षण तक हमको कोई स्मृति नहीं होती उठने के बाद हमको कुछ नहीं मालूम था हम भी कुछ नहीं मालूम लेकिन हम तो कहते हैं सुबह सो के उठते हैं या भले दोपहर को एक घंटा सो जाते हैं। उठते कहते हैं तो बड़ी जब जब, -जब की नींद आ गई आनंद आ गई मजा आ गया एकदम रिलैक्स हो गया तो ये मजा किसने लिया एक मजा लेने वाला अंदर था जो मजा ले रहा था जो सोया नहीं अगर वो सो जाता तो फिर नींद का मजा कौन लेता तो वो जो अंदर जाग रहा है हम जब उसकी अहंता में घुस जाते हैं ना हम अपने आप को वही मान लेते हैं जो जाग रहा है वही मैं हूं ये शरीर मैं नहीं हूं ये बुद्धिमान बुद्धि अहंकार मैं नहीं हूं ये मेरी धन दौलत मैं नहीं हूं ये मेरा जो राजपाट वो मैं नहीं हूं ये जो मेरा साम्राज्य फैला ये भी मैं नहीं हूं ये मेरी अकल ये मेरी डिग्री ये मेरे भाई बहन रिश्तेदार इन सबसे मेरी पहचान गलत मेरी पहचान तो उसी से है जो मेरी वास्तविक पहचान है क्योंकि हमारी अभी क्या पहचान है वो फलाने का काका वो तो ढिमके का छोरा फलाने का ताला इसका जीजा उसका पति इसका पाप इस तरीके से हमारी पहचान या फिर वो क्या फलाने दुकान का मालिक फलाने जगह का मैनेजर या फलाने गांव का मुखिया वहां का, का सरपंच तो इस तरीके की हमारी पहचान हमारी पहचान सापेक्षिक पहचान है हमारी निरपेक्ष पहचान हम बना पाते इसलिए हम इन सब कर्मों के जिम्मेदार हो जाए जैसे हम कहते हैं तो इस दुकान के मालिक तो इस दुकान में जो भी गपड़ सफड़ होगा हम जिम्मेदार टेस्ट की चोरी होगी तो हमको जेल में डाल देंगे क्यों? कि हम इस दुकान के मालिक के रूप में अपने आप को पहचानते हैं। अगर हम शरीर के रूप में अपने आप को पहचानते हैं तो इस शरीर से जो भी कर्म दुष्कर्म या सत्कर्म होंगे उन सबको भोगने के लिए इस या अगले जन्म में हमारे को निश्चित रूप से जिम्मेदार है भोगने पड़ेगा जो दुष्कर्म होंगे तो भोगना पड़ेंगे सत्कर्म होंगे तो वो भी भोगना पड़ेंगे और इस जन्म नियम काम हिसाब किताब पूरा होता अगला जन्म लेना पड़ेगा जब तक बैलेंस शीट है जब तक हमको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा लेकिन अगर हमारी अपनी पहचान हमने उस चेतना के रूप में बनाई जो इसमें बैठी जो नींद में भी सोती तो उस पहचान के साथ में कोई कर्म की जिम्मेदारी हिमाचल में शरीर करे शरीर जाने शरीर को निर्वाह करने में शरीर ने जो अच्छा किया वो शरीर जाने जो बुरा किया वो भी शरीर जाने इस बुद्धि ने जो किया बुद्धि जाने मन ने जो किया वो मन जाने मैं ना तो बुद्धि हूं ना मन हूं शरीर हूं ये दुकान में जो हुआ है दुकान जाने तो होने वाला जो कुछ कर्म है वो उस व्यक्ति की जवाबदारी नहीं क्योंकि मेरी अपनी पहचान तो उस चेतना से तो इस शरीर से किए जाने वाले कर्मों का कर्मफल तब तक ही मिलता है जब तक हम अपने आप को इस शरीर का मालिक समझते तब तक, तक शरीर का होने वाला जितना भी अच्छा बुरा कार्य है वो इस शरीर के मालिक की जिम्मेदारी हो जाती है इसने पाप किया है तो पाप भोगने के लिए फिर शरीर ले लो पुण्य किया है तो पुण्य भोगने के लिए ले लो लेकिन जब हम अपने आप को इस शरीर का मालिक मानते ही नहीं अब आपके टेक्स चोरी हो तो आपके नौकर को थोड़ी जिम्मेदार ठहराया जाएगा मुनिम को भी नहीं ठहरा जाएगा ठहरा जाएगा तो मालिक क्योंकि विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ विकार की होती है विकार मतलब जो मालिक तो विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी जो अपने आप को उसका मालिक माने जो अपने आप को उसका मालिक नहीं माने उसकी कोई जवाब इसलिए हम अगर, अगर अपने शरीर को अपना शरीर का मालिक नहीं बल्कि हम अपनी चेतना के रूप में अपने को पहचानते हैं तो फिर हमारी अपनी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है इस शरीर से होने वाले कर्म हमको कभी भी बंधन में नहीं डालते अब इसके अलावा जो तीसरा तो श्लोक है अन्यथा तो स्वतंत्रता से आ सृष्टि धर्म तत्वतः अब अगर वो योगी सावधान नहीं रहे के अंदर अपना अभी क्या पढ़ा था कि एकदम स्पष्ट रूप से है ना प्रकट रूप से उसके हृदय में या उसकी मध्य नारी में वो भाव वो बोध सतत बना रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं ये मेरे रिश्तेदारों से या मेरी पद से या मेरे धन से मेरी पहचान नहीं है और वो उसकी भावना सतत बनी रहती है लेकिन अगर वह असावधान और इस संसार के खेल में फिर से खो गया तो उस परिस्थिति में उसकी अनर्गल सृष्टिकरण शुरू हो जाती अनर्गल विचार आना अनर्गल स्वप्न आना और उसके बाद में वो अपना स्थान से नीच कर आना अब हम कैसे पहचाने उस आत्मतत्व को पह, कैसे पहचाने आत्मतत्व की पहचान करने के लिए हमारे पास कहीं तो कोई तरीका होना चाहिए जिसके द्वारा हम अपने आत्मतत्व को पहचानें। जो तो हम उसको नहीं पहचानेंगे तो उससे प्यार कैसे करेंगे, उसके लिए कैसे लड़ेंगे बनेंगे कैसे उस संसार से मोह टूटेगा हमारा क्योंकि अगर हमारे पास एक ज्यादा सुंदर चीज है तो कम सुंदर चीज से हमारा मोह टूट जाता है अगर हमारे पास एक बड़ा महल है तो फिर हमको झोपड़े से मोह नहीं रह जाता बड़ा महल नहीं मिलेगा तो तक झोपड़ा ही हमको अपना घर लगेगा लेकिन जब उनको बड़ा महल मिलेगा तो झोपड़े से हमारा मोहर टूट जाता अगर संसार में मिलने वाला जो हमको संसार सुख दुख है उसके अनुभव से बेहतर अनुभव अगर हमको कोई मिलता है तो फिर हम उसकी ओर निश्चित रूप से आकर्षित तो उसको हम कैसे पहचानें? कि हमारे भीतर एक आनंद का एक जबरदस्त स्रोत छिपा हुआ है अब उसको पहचानने के तरीके देखो यथा व्यर्थ स्फुटो दृष्ट सावधान है अभी चेत मुझे स्कूट तरो भाती स्व बलोद्योग भागेदार कभी कभी क्या होता है ये पिछले बार अपने लिया था इसको अब इसको शॉर्ट में लेकर प्राब्लम बढ़ जाएंगे कभी कभी क्या होता है हम इसी चीज को देखें और अस्पष्ट दिखाई देती है ठीक से देखें हमारे आंख में चश्मा भी लगा है नजर भी ठीक है और उसके बावजूद हमको ठीक से दिखाई नहीं देते फिर हम अपना आत्मबल लगाते हैं और उस पर पेनी दृष्टि डाल के हम एकाग्र चित्तता से उस पर ध्यान देते हैं तो फिर समझ में आया था अच्छा अच्छा ये वो है हम उसको फिर पहचान लेते हैं। इसका दूसरे तरीके का तो क्या कभी कभी कोई बात पढ़ी समझ में नहीं आती क्या लिखा है जब स्कूल कॉलेज का बहुत अनुभव हमको पढ़ते कोई बात हमको समझ नहीं आती फिर हम अपना आत्माबल लगाते हैं और फिर गहराई से चिंतन करते हैं उसके बारे में कि क्या होना चाहिए और फिर धीमे से उभाल समझ में आया यह हमने किस चीज का प्रयोग किया यहां पे? आत्मबल का और आत्मबल क्या है वही शिवक हो वही हमारा बल जिस ये मात्र हल्की से झलक है उसका पूर्ण प्रभाव नहीं एक मात्र हल्की से झलक है जो उस आत्मबल के प्रयोग के द्वारा हमको दिखाई देता इस भूय स्पुटतरो भाती स्वबलोद्योग भावित रहे जब हम अपना स्व बल का उपयोग करते हैं तो वो हमको बात स्पष्ट दिखाई या समझ में आ बुद्धि की बात हो समझ में आ गई, आंख की हो दिखाई दे जाएगी कान की हो तो सुनाई दे जाएगी कभी कभी भीड़ भाड़ में भी हमको एक अस्त मित्र का इंतजार करने को आने वाला है तो हमको उसकी बात जरा सी भीड़ में कितनी भी हल्ला हो रहा उसकी बात एकाएक सुनाई दे जाती है क्योंकि हमने उस दिशा में आत्मबल का प्रयोग किया तथा यद परमार्थ है ना यत्र यथा स्थित अब जब आत्मबल के हल्के से प्रयोग से एक शरीरधारी जो योगी है ही नहीं हम लोग कोई योगी योगी नहीं अभी लेकिन कुछ नहीं होने के बावजूद जब हम एक आत्मबल के हल्के से स्पर्श मात्र से पहलियां सॉल्व कर लेते हैं अब कुछ चीजें समझ लेते हैं बहुत सारी बात जो समझ में नहीं आती उसको समझ लेते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा उसको भी हम देख लेते हैं सुनाई देने जैसा नहीं फिर भी हम उसको सुन लेते हैं तो फिर योगी की क्या बात जिसको आकल स्वामी है जो उसकी क्या बात हो सकती है? तो यथा तथा परमार्थ है ना इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदा यथ यथा स्थितम जब इस संसार में जो चीज जहां भी स्थित है वो उसके लिए दृष्टव है वो उस चीज के लिए कभी भी देख सकता उस चीज को तब तथा बलमाक्रम्य न चिराग संप्रवर्त उसके आत्म बल के प्रयोग से उसको बिना किसी देरी के न चिराते हैं कोई ज्यादा देर की बात नहीं है उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो अपने बल के प्रयोग से वो कुछ देख सकता है जो जहां स्थित है अब किस तरह की हो सकती वो अतीत हो सकती है। जो बीत गए वो भी देख सकता है वो व्यवहित हो सकती है यानी आने वाली हो सकती है। जो अभी नहीं आई वो भी देख सकता क्योंकि वो महाकाल बन जाता काल का स्वामी बन जाता है क्योंकि उसके लिए काल उसका सेवक हो जाता है भूतकाल और भविष्यकाल उसके लिए माथे पर चढ़ के नहीं बोलते भूतकाल हमारे माथे पर चढ़ के बोलता है कि भूल जाओ उस बात को क्योंकि वो भूतकाल है निकल गया तुम्हारा कोई अधिकार नहीं भविष्यकाल वो बोलता है कि अभी हम तुमको नहीं बताएंगे कि क्या है इसमें उसके गर्भ में क्या छिपा है वो हमसे छुपा देता है इसे बोलते व्यवहित होता है तो अतीत हो चाहे व्यवहित हो दोनों उसके लिए उसके प्रकट हो जाते क्योंकि वो महाकाल के सामने काल किसी तरह का उत्पात नहीं कर सकता और विप्रकष्ट हो जो हम यहां बैठे हैं वर्तमान में वो चीज भी है लेकिन इतनी दूर कि हमको उसका ज्ञान नहीं हो सकता लेकिन फिर भी हो जाता अब इसके बाद और आत्मबल का प्रयोग दुर्बलों अपनी तदाक्रम में यथ कार्य प्रवर्तित कई लोगों को हमने देखा कि ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हम ये कैसे हो गए बोलते हैं दा तो भले उंगे दबा किसी को देख के कि यार ये करके सरिया इसका ये कम होता है कि जब हम अच्छा तो ये बुभुक्षांच तथा यो अति बुभुक्षता कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आत्मप्रो से अच्छा लोगों को तो उतना होने इकतीस उपवास करें काली गर्म पानी है हाँ, ना सुने बहुत जिन लोग करते हैं उपवास करते हैं कि खाली गर्म पानी पिया करेंगे वो तीस दिन तक या इकतीस दिन तक महीना भर तक उन्होंने कुछ नहीं खाया किया तो वो आत्मबल का प्रयोग था जिसके द्वारा उन्होंने अपने क्षुधा को भी जीती है अपनी खाने पीने की जो इच्छा होती है जो कि हमारी प्रबलतम आंतरिक भावना है जहां खाने पीने की इच्छा है या इसी तरह की जो तो इच्छा है तो वो उन इच्छाओं को दबा के यु अति बुभिक्षता बहुत ज्यादा भूखा होने के बावजूद भी अच्छा आच्छाद भुक्श भुक वो उसको ढक लेता है उसको अपनी भूख को ढक लेता है ये भूख प्रतीक है भूख के अलावा और भी हमारी जो आंतरिक भावनाएं होती हैं कुछ खाने की कुछ पीने की कुछ देखने की कुछ सुनने की कुछ छूने की कई तरह की भावनाएं होती यहां तक कि मलमूत्र त्याग करने की अब उदाहरण बता रहे आपको कि जैसे एक बार हमको बाबा ने भेजा था गुरुदेव ने हम गए थे अहमदाबाद अहमदाबाद में बाबा हैं जो वहां पर एक उनके गुरुदेव के उत्तर गुरु ने वो उनके गुरुदेव के देवस्थान के बाद में उन्होंने उनको गुरु बना दिया वो अति विद्वान है वहां पर संस्कृत का कॉलेज में चलता है और संस्कृत के कवि है हैं वो संस्कृत में कविताएं लिखते हैं और बेहद विद्वान हैं लेकिन जब वहां गए तो हमने कई बातें देखने जानने सुनने को मिली माती और जो सत्य घटनाएं मतलब कि कोई कीवदनकी वाली बात नहीं सत्य घटना जैसे नवदुर्गा आती है तो बाबा एक छोटी सी गुफा जैसी जगह है जो नीचे उतर जाते हैं, जहां पर एक श्रीयंत्र भी रखा हुआ है और मां की साधना करते एक गुफा नुमा एक छोटा सा एक कमरा हमको दर्शन भी करवाया था उन्होंने वहां कह तो उस कमरे को नीचे अंदर उतर जाता और उस जगह पर ना तो कोई बाथरूम है ना कहीं टॉयलेट ना कुछ खाने की चीजें ना कोई पीने की चीज और वो नौ दिनों तक अंदर से दरवाजा बना और न कहीं वहां कोई खिड़की ना प्रकाश आने की जगह है वो तो बाबा अंदर चले जाते हैं और मां का ध्यान करते हैं अब उसके बाद में वो जब नौ दिन नौ दिन, नौ दिन पूरे होते हैं नौवीं के दिन जब वो बाहर निकलते तो उनके चेहरे पर एकदम लाल तेज दिखाई दे। देता है लोग देखते हैं तो उनको बाबा के आरती करने लगते हैं तो उनके चरण स्पष्ट करने लगते हैं उनके दर्शन करने को भिड़ी फटे हैं, सब लोग उनको किसी तरह का ना तो उन्होंने मल त्याग किया ना मूत्र त्याग किया ना जल पिया ना भूख कुछ खाया मात्र वो वायु तक का सेवन नहीं करते क्योंकि वो वायु भी नहीं देती इतनी जो नौ दिन तक किसी एक इंसान को भूल जाए इतनी वायु भी नहीं उन्होंने वो उसने से ले आते और वो अपने आप बंद कर और वो पूरी नौ दुर्गा में अंदर ही रहते हैं उसके बाद बाहर जब आते हैं नौ दिन के बाद वो कैसे नौ दिन पूरे हो ये भी वही जाना है तो मतलब ऐसे इंसान अपन तो ये भी नहीं पता लग नौ दिन पूरे हो गए क्योंकि वहां कोई घड़ी नहीं है कोई सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है सूर्योदय सूर्यास्त का कोई आवाज नहीं मिलता वहां पर इसलिए कैसे समय पूरा हुआ और कैसे वो ठीक मुहूर्त में वो बाहर आए थे ये भी वही जाना है भी एक बहुत आश्चर्य की बात तो वही बात होता कि दुर्बलों के तदाक्रम में तथा कार्य प्रवर्तते आच्छादय बुभुक्षा च तथा यो अति बुभुक्षित मैंने वो आत्मबल से आत्मबल के ही समझ रहे हैं पर आग, अभी क्या समझ रहे हैं कि आत्मबल क्या है और हमारे अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मी शिवो अहम तो वो कौन सा तत्व है जिस तत्व को पहचान के हम कह सकते हैं कि शिवो अहम अहम ब्रह्मास्मी अनलह वही बता दुर्बलों अपनी तदाक्रमण यत कार्य प्रवर्त आच्छादित बुभुक्षांश तथा यो अति बुभुक्ष था इसके अलावा हमने पिछली बार एक उदाहरण देखा था वो टाइगर बाबा का कि जब उन्होंने परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है करीब सत्तावीस भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन विश्व के सत्तावीस भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जीवन में भिन्न भिन्न योगियों से जो मिले थे उनके बारे में उन्होंने लिखा था और उनकी सत्यता पर तनिक भर भी संदेह नहीं कर सकते क्योंकि वो जीवन में झूठ नहीं बोला मन कर उन्होंने एक संत से मिला था जिनका नाम प्रसिद्ध हो गया था टाइगर बाबा क्योंकि वो कहते थे कि आत्मबल पर आरोप होने के बाद में अगर हम शक्ति के स्वामी हैं तो सब कुछ भी कर सकते उनको चाहिए क्या कि आप क्या चीते से भी लड़ सकते उनका भूखे चीते से भी लड़ और उनको भूखे चीते के साथ में एक पिंजर में बंद कर दें उन्होंने खुद इच्छा जाहिर करी मेरे को उस चीते के सामने अगर मैं आत्मबल से हूं तो चीता मेरा कुछ नहीं बिता और ये सत्य हुआ कि उसके बाद में उन्होंने जबकि वो एक दुर्बल का है सामान्य इंसान कोई पहलवान नहीं थे कि रोज जिम जा रहे थे कि बल्ले बना रहे, एक दुर्बल का है सामान्य इंसान उन्होंने उस चीते खत्म कर दिया चीते की प्राण रक्षा नहीं हो सकी चीते ने पूरी कोशिश करी उन बाबा को खाने नहीं पहुंचा ये क्यों हुआ उस आत्मबल से तो आत्मबल के तो हमको जितना मिलता चला जाएगा उतना ही हम असंभव से असंभव कार्य करें भूख को दबाना अपनी सामान्य इंद्रियों पर अपना नियंत्रण चाहे वो मल विसर्जन की हो चाहे प्यास लगी हो तो दुर्बलों अभी तदाक्रमे यथ कार्य प्रवर्त्या आच्छाद बुभुक्षा चथा यो अति बुभुक्षिता ये भी आटोबल का प्रयोग है अब इसके आगे बड़ा जोरदार इसके आगे का शोध अनिष्ठते देह यथा सर्वज्ञता दया तथा स्वात्मन्यधिष्ठान सर्वत्र भविष्य अब हम बताएं कि हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि हम हम ब्रह्मास्म में ईश्वर कैसे कह सकते हैं तो आप ही बताइए कि क्या अगर हम कह कहे दो दोन भगवान आसन बैठे हैं तो किसने उतर के ये सारा विज्ञान की रचना करी? इस संसार को इतना सुंदर किसने बनाया किसने इस संसार को रहने लायक बनाया किसने आध्यात्म बनाया किसने ये लिखे सारे आध्यात्म सूत्र हम सबसे बड़ा उदाहरण श्रुति जिसको हम बोलते वेदान या उपनिषद जो दुनिया के सभी विद्वान एकमत हैं कि ये सर्वोच्च ज्ञान है आज हम जो पढ़ रहे हैं ये उसी विधा का एक मुकुटमणि है जो काश्मीर से दर्शन के नाम से पूछते तो ये श्रुति किसने लिखी क्या इसका कोई लेखक था लिखी तो निश्चित किसी इंसान ने अपने आप तो नहीं लिखाई किसी ने तो कलम पकड़ी होगी किसी ने तो कागज या ताम्र पत्र पर कुछ खुदा या लिखा होगा लेकिन लिखवाया उसको उसी आत्मबल क्योंकि जब तक वो आत्मबल न उसे आवेशित न होता वो उस अंतिम ज्ञान को नहीं देखता अब थोड़ा सा ज्ञान चिंतन करें हम कि विज्ञान की कितनी प्रगति हुई आइंस्टाइन ने रहस्यों को खोलकर रख दिया प्रकृति के न्यूटन ने पहले नियम बनाए उसके बाद में आइंस्टीन आया आइंस्टीन उन नियमों में परिवर्तन कर दिया आंगूल चूल परिवर्तन कर दिया उनका वो फिजिक्स मोटे तौर पर ठीक है हमारे काम चलाने के लिए लेकिन हम गहराई से सोचे तो वो फिजिक्स फेल गलत थे क्वांटम फिजिक्स आया उसके बाद में रिलेटिविटी थ्योरी आई और इन सब चीजों ने फिजिक्स को पूरा बदल के रख दिया पिछले करीब नब्बे साल के अंदर फिजिक्स पूरा ही चेंज हो गया पूरा ही बदल गया तो इस सब के पीछे कौन था इस सब के पीछे एक आत्मबल था क्योंकि आत्मबल से आवेशित हुए बगैर कोई ऐसा उठा काम नहीं कर सकता अगर तक तो दुर्बल हो तो भी वो ऐसा काम कर सकता है। अज्ञानी हो तो भी वो क्या कर सकते हमने कई बार ऐसा श्लोक में कहीं पढ़ा है या कहीं आरती में पढ़ा है कि वो लंगड़ा भी हो तो पहाड़ चढ़ जाता है गुंगा भी हो तो वो कौन से सुर में गाने लग जाता है पंचम, पंचम सुर में गाने लग जाता है और अज्ञानी भी हो तो वो प्रकांड विद्वान बन जाता है तो ये कैसे हो सकता है मात्र आत्म बल के आवेश आत्म बल के क्यों वही समझने जा रहे हैं आत्मा आत्माबल है क्या चीज जिसको हम कहते हैं हम रमाश में कौन सा बल है जिसको छू पकड़ लें समझ लें या उस पर आरूढ़ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हम जब तक हम अपनी पहचान उन बाहरी वातावरण की चीजों से करते रहेंगे तब तक हम सबसे निचले दर्जे पर रहेंगे शरीर पर करते रहेंगे और बाहरी चीजें छोड़ देंगे उससे बेहतर दर्जे पर आ जाएंगे जब हम अपनी चेतना पर आ जाएंगे तो हम उससे भी बेहतर स्तर पर आ जाएंगे लेकिन जब हम विश्व विश्व चेतना पर चले जाएंगे तब हम सर्वोच्च स्तर पर सामान्यतः हम अपनी पहचान अपने वातावरण या अपनी चीजों से करते हैं वो करोड़पति है तो उसकी पहचान उस करोड़ रुपए से जिस दिन वो नहीं रहेंगे उसकी पहचान खत्म वो करोड़पति है उसके पास करोड़ रुपए हैं उसके अलमारी में रखे हैं। तेजिस भाई यानी इसी कारण से हम उसको कहते हैं करोड़ अन्यथा वो फिर सड़क पति हो गया कुछ भी नहीं हो जाए पैसे नहीं। तो हम अपनी पहचान वो कहते फलानी बैंक का मैनेजर वो सर्विस जैसी गई मान लो उसको सस्पेंड कर दिया या निकाल दिया उस बैंक से गबन के मामले में तो फिर वो कहा मैनेजर उसकी कोई पहचान पहचान शून्य हो गया होती हम अपनी पहचान जब तक इन चीजों से करेंगे तब तक हम अहम ब्रह्माष्टमी से बहुत दूर शिव हमसे बहुत दूर हमारी पहचान फिर शरीर से करने लगते हैं कि मैं युवा हूं मैं सुंदर हूं मैं बुद्धिमान हूं तब तक भी हम फिर पिछड़ जाते क्योंकि हम बुद्धि भी एक दिन धोखा दे जाते युवावस्था भी धोखा दे जाएगी असंभव है कि धोखा न देगी दे ही तो ये जो चीजें अस्थिर हैं जो पीछे पीछे पिघलती जा रही हैं इस पर अहंकार करके हम अपने आप को उस कर्मबंधन की चक्की में फिर से डालते चले जा रहे हैं कर्मबंधन की चक्की में हम अपने आप को खुद डाल रहे हैं अपनी इच्छा से क्योंकि हमारी अहंता उस शरीर के साथ जुड़ी है जो शरीर छूटता जा रहा है दिन प्रतिन छूटता जा रहा है लेकिन हमारी अहंता उसी में बने रहती है हम उसी को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं उसी की चिंता करते हैं उसी के संबंधियों की चिंता करते हैं उसी के सुख के लिए धन पैसा इकट्ठा करते हैं उसी के संबंध के लिए हम इतना इतना करते हैं इतना इतना करते हैं कि वो हमारा शरीर छूट जाता है लेकिन वो काम खत्म नहीं। संग्रह करो लेकिन संग्रह करने के पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं इस संग्रह के पीछे कि शायद हमारा जीवन का मूल उद्देश्य हम भूल जाते हैं इसको किसी ने इस भाषण में कहा था कि एक आदमी को यात्रा पे जाना था तो उन्हें रास्ते पर हम पेट्रोल नहीं मिलेगा तो उन्हें इकट्ठा करो इकट्ठा करो पेट्रोल इकट्ठा करो इकट्ठा करो वो इकट्ठा इतना इकट्ठा कर दिया कि तो उस वजन को लेके वो कभी यात्रा पे जाएंगे उसका में वजन, पेट्रोल में वजन के पेट्रोल में मृत्यु हो गई उसमें दब गया वो इतना सारा पेट्रोल उसने इकट्ठा कर लिया तो ऐसा भी नहीं हो कि हम जिस यात्रा को करने के लिए उद्यत हो उसके पहले ही हमारी यात्रा का समय समाप्त हो यात्रा करने लायक रेल नहीं लाए इसलिए उस यात्रा के लिए निश्चित रूप से हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए हम कहते ना हे प्रबुद्ध देव मुझे अन्न दे मुझे यश दे और फिर मुझे ब्रह्म वैचार्य संपन्न दे अन्न दे तो मेरे जरूरतें पूरी कर मुझे यशस्वी जीवन दे मेरे दुश्मनों का नाश कर मेरे अंदर जो लालसा है इच्छाएं हैं घृणा है वेर है वे प्रतिस्पर्धा है इन सबसे मेरी बंधनों को काट देना ये मेरे बैनी और उसके बाद फिर मुझे ब्रह्म वर्चस्व संपन्न बना ताकि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिले ताकि मेरा जीवन सार्थक हो ऐसा नहीं हो कि जीवन में आऊं और चले जाऊं बिना कुछ छाप छोड़े और ना मैं अपने लिए कुछ करूं ना ये संसार संसार के लिए मैंने कुछ नहीं करा मैंने मान लो दस बीस करोड़ कमा के मर गया तो संसार के लिए क्या करा कुछ भी नहीं करा और मेरे लिए मैंने क्या करा कुछ भी नहीं करा क्योंकि लेके गया नहीं और यहां पर जो कर्म करे उसको गलत सलत जो मुंधे सिद्धे उसका तो आप नहीं है आगे चलकर इसलिए संग्रह करना बुरा नहीं है पैसा कमाना बुरा नहीं है लेकिन इस घोष में रहें कि यह हमारा साधन है साध्य नहीं है इसके द्वारा हम कुछ करना चाहते हैं पैसा इकट्ठा कर तो ऐसा नहीं है कि इसी में इतने उलझ जाएं कि हम अपना मूल उद्देश्य भूल जाए इसलिए अहंता हमारी बिलोंगिंग पर नहीं हो हमारी जो चीजें हैं उस पर हमारी अहंता नहीं उसे नहीं पहचाने जाए बल्कि हम अपनी चेतना से पहचान बनाए अपनी स्वयं की तो ये जो वही चेतना है जिसने उपनिषद लिखे जिसने रामायण लिखी जिसने शास्त्र लिखे जिन्होंने संसार रचना की जिसने विज्ञान के नियम बनाए जिसने भौतिक शास्त्र के नियम बनाए जिस चेतना ने इतने सारे रसायन शास्त्र के नियम बनाए जिसने उसके रहस्य को प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित किया ये ऐसा होता है द्रबीन बनाई उसमें देखा कि माइक्रोस्कोप से क्या क्या नहीं देख लिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पदार्थ की सूक्ष्मतम रचना को देखिए तो ऐसा करने के पीछे क्या था इस सब के पीछे आत्मबल था तो अनधिष्ठित देह है यथा सर्वज्ञता दह अने वो भी सर्वज्ञता के निकट पहुंच गया कौन तो जो सामान्य देहधारी है आपके मेरे सली का एक सामान्य देहधारी कि वही बात लिखी और इतना बढ़िया लगा इस रोकने को अननाधिष्ठित देह अने सामान्य एक शरीर के अंदर स्थित आदमी यथा सर्वज्ञता दय आने वो बिल्कुल सर्वज्ञता के निकट पहुंच गया कैसे निकट पहुंच गया उस आत्मबल के प्रयोग से सर्वज्ञता के निकट पहुंच गया उसने सारे ज्ञान को उद्घाटित कर दिया तो तथा स्वात्म बल अधिष्ठान सर्वत्र व भविष्य और फिर जो पूर्ण रूप से उस आत्मबल पर आरूढ़ है तो उसमें सार्वत्रिक सर्वज्ञता अगर विकसित हो गई तो कौन से आश्चर्य की बात जिसमें पूरी तरह से आरूढ़ नहीं है वही जब इतना कर सकता है इतने सब कुछ लिख सकता है उपनिषद लिख सकता है शास्त्र लिख सकता है इस संसार को लिख सकता है उसके रहस्य को उद्घाटित कर सकता है तो जो पूर्णतः उस पर आवेश है वो कुछ भी कर सकते उसमें आश्चर्य की कौन सी बड़ी बात अब इसके आगे वो बात आएगी जो अपन ने पिछली बार आपसे वादा किया था कि अपन निश्चित रूप से याद करेंगे अभी समय भी आज अपने पास ज्ञान विलुम्पिका देह है अज्ञानतः श्रति इसमें नहीं लिखा है वो इसके आगे कहें ग्लानिर् विलुंपिका देह है ग्लानी यानी डिप्रेशन उदासीनता मन का अवसाद ग्लानिर् विलुंपिका देह है इस शरीर का नाश करने वाली है। इस जीवन को नष्ट कर देती है उदासीनता उदासी ग्लानी पश्चाता वो इस शरीर का इस जीवन का को नष्ट कर देती है पश्चात अज्ञानतः शत्रु जो अज्ञान का बालक है या अज्ञान की रचना है या अज्ञान के द्वारा पैदा होती है जब तक अज्ञान है तब तक उदासी जब तक अज्ञान है तब तक डिप्रेशन है जब तक तनाव है जब तक अज्ञान है तब तक दुख तो ग्लानिर् विलिंबिकादे है कितना अच्छा सुंदर शोक लगा उसमें तो ग्लानिर् विलिंबिकादे है यानी इस जीवन को नष्ट कर करना है तो उदासी की शरण में जाओ और कैसे जाओ कि अगर कुछ अच्छी भी चीज मिले तो नहीं हमको तो पहले उदासी अच्छी चीज को हम अभी नहीं भोगेंगे अभी तो हमारा मूड खराब है अभी हमारा मूड खराब हम हम है हम मूड के गुलाम है अच्छी चीजें रेंदम कल देखेंगे आज हमारा मूड खराब है हमने उसकी गुलामी की इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण इस अंतर जाना कि एक बार एक व्यक्ति ने एक छोटा सा पाप किया बाकी पूरा जीवन उसका बहुत अच्छा तो उसको जाके यमराज ने पूछा भैया तुम्हारे को एक दिन का नरक है और बाकी फिर स्वर्ग स्वर्ग पूरे बाकी हमेशा के लिए स्वर्ग तो बोलो तुम तो पहले क्या भोगना चाहते हो तुम्हारी इच्छा अगर हमको कोई पूछ रहा पूछना पहले नरक पर भुगत लो हमेशा के लिए बेफिका स्वर्ग में रहेगा और उसने क्या बोला योगी ने मुझे पहले स्वर्ग दिया जब हमेशा के लिए स्वर्ग मिलना है तो वो एक दिन आएगा कब जब मैं नरक में जाऊंगा वो दिन आएगा ही नहीं जब मेरे को बोले हमेशा के लिए स्वर्ग एक दिन का नर और हमेशा के लिए स्वर्ग जब हमेशा के लिए स्वर्ग में भेजना मेरे को जब चॉइस दे रहा हो तो फिर मेरे को नरक में जाने का दिन ही नहीं आएगा नर के कुछ होते हैं वो मुद्दा नहीं एक मैसेज एक संदेश है संदेश को समझने की जरूरत है कि हम जीवन में दुखों को प्राथमिकता से भोगते ये बात चाहे हजम हो चाहे नहीं हो आप अगर चिंतन करोगे तो समझ में आ जाएगा आज के हमारी परिस्थिति क्या है कि हम दुखों को प्राथमिकता से भोगते दुख आया तो हम सब कुछ छोड़ के यूं करके बढ़ जाएंगे हम पहले दुखी हैं अभी हमको कुछ नहीं बात करनी तो से अभी हमारा मूड खराब है अभी हमारे घर में बहुत टेंशन चल रहा है अभी कोई काम नहीं हो सकता तुम्हारा है ना अभी बहुत ज्यादा परेशानी में होंगे लेकिन सुख का अवसर आया वो आके चला गया लेकिन हमने सहारा किसका लिया ग्लानी का डिप्रेशन का उदासी था। तो जब तक हम उदासी के डिप्रेशन के गुलाम बने रहेंगे तब तक हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा क्यों हो जाता है क्योंकि वो तच अज्ञानतः क्षति अज्ञानता की कृति है अज्ञान ने ही सर्जन किया है इस उदासी का इस डिप्रेशन का जैसे ही ज्ञान मिलता है अगली बार लाइन सुनो तदुन्मेष विलुप्तम छेद आंख खोलना है ना उन्मेष आंख बंद करना है ना निमेश उन्मेष का मतलब होता है आंख खोलना कौन सी तीसरी अपने एक बात पहले भी पढ़ा था कि अपन क्या कहते हैं कि शिवजी ने तीसरी आंख खोली और प्रलय हो गया तीसरी आंख खुलते ही प्रलय हो गए अब तीसरी आंख अगर शिवजी के पास है तो फिर हमारे पास होना चाहिए शिवजी है ना कौन है हालत थोड़े बैठेगा जाके जब हम तो यही बात करें कि हम ही शिव हैं शिव हम तो मेरी तीसरी आंख कहां है मेरी आंख तीसरी खुली कि प्रलय हो गई तो ये प्रलय कैसे होता है इसे आप क्यों बोलते हैं कि तीसरी आंख खुली और प्रलय हो गया तो पहली बात तो समझे कि प्रलय क्या है पहले समझे कि लय क्या है लय का मतलब होता है मिल जाना जिसे दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया तो पानी क्या हुआ दूध में लय हो गया अब उसको हम वापस बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो दूध में लय हो गया ठीक है हमने उठा के एक बूंद पानी समुद्र में डाल दिया वो बूंद लय हो गई अब उसी बूंद को वापस नहीं ला सकते, अपनी वही वाली बूंद होना तो वो वाली बूंद नहीं ला सकता क्योंकि उस बूंद की आइडेंटिटी खत्म हो गई उस बूंद की आइडेंटिटी या उस बूंद की पहचान अब समुद्र से हो रही अब हम उस बूंद को उस समुद्र में से वापस नहीं ले सकते तो ऐसे प्रलय का मतलब होता है कि जब सब कुछ संसार की विभिन्नता ये लकड़ी है ये दुश्मन है ये चटाई है यह रजाई है ये गधा है यह उल्लू है ये आसमान है समुद्र है तारे हैं ये सूर्य है चंद्रमा है ये नरक है अब यह सब कुछ लय हो जाता किस में हमारी अपनी चेतना सब कुछ जब लय हो जाता है तो उसको बोलते प्रलय है ना हम को विभिन्नता बहुत दिखाई दे रही है कि ये ये चीज लकड़ी है ये चटनी है ये फलाना है ढिमका है कितनी ही चीजें कम नाम लेते चले जाओते शायद पूरी जिंदगी खत्म हो जाए नाम नहीं खत्म हो तो इतनी भिन्न भिन्न वस्तुए हैं है हमारे सामने और कितने भिन्न भिन्न भाव हैं दुख है सुख है घृणा है लालसा है लालच है कितने ही भावनाएं, उन सभी चीजों का चाहे वो भावनात्मक हो चाहे पदार्थात्मक हो चाहे असंभव हो उन सब चीजों को जब हम अपनी चेतना में लय कर देते तो उसका नाम है प्रलय महान लय प्रलय का मतलब एक प्र, प्रतिष्ठित लय एक तो छोटा सा लय होगा दूध में पानी मिला नहीं यह भी लय ने में खार डाल दिया ये भी लय लेकिन यहां पर प्रलय है अने बहुत बड़ा लय है कि वह पूरा ब्रह्मांड हमारे चेतना के अंदर उपलय कब हो पाएगा जब तीसरी आंख खुलती तीसरी आंख कब खुलती है जब हमको इस अद्वैत का ज्ञान हो जाता है अद्वैत हमारे हजम हो जाते इसको बोलते हैं उन्मेष उन्मेष का मतलब होता है हमारी आंख खुल जाए अने आंख खुलने का मतलब है हमको सचमुच में सत्य दिखाई दे जाए दो आंखों को माया ढांप लेती है लेकिन तीसरी आंख माया के कब्जे के बाहर है तीसरी आंख ही खुलती है माया उसको ढांक नहीं पाती और सत्य के दर्शन हो जाते इस ब्रह्मांड के अंदर जितना सत्य है कि कण जो है वो मेरा ही विकास है, मेरी ही चेतना से बना है और मेरे से अलग नहीं है तो निश्चित रूप से फिर मेरे में लय हो ही गया वो तो और यही प्रलय